नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 पॉइंट जी हाँ संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कवियों की जो कविताओं को तो सुनेंगे ही लेकिन उनकी परिचय उनका उनकी जो पहचान है वो आपसे जरूर कराएंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है की डायरेक्ट हम कवि का नाम लेते हैं और कवि अपना पाठ पढ़ के चले जाते हैं लेकिन आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को कवि की कुछ पहचान आपको जरूर कराऊंगा उनके साथ बातचीत होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि कवि भी कैसे अपने जीवन में जीता है और कवि का पहचान किस तरह से वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं निर्मल सक्सेना जी का मनोज चौहान जी का धर्मेंद्र जी का और अभिषेक आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष एपिसोड में संस्कार के बढ़ते चरण में आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम चलिए दोस्तों आपका रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ धर्मिंदर सिंह जी के पास जी हाँ धर्मिंदर सिंह जी बताइए आप अपने बारे में बताइए आप कहा ऐसी बिलोंग करते हैं आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई आपका जन्म किस जगह पे हुआ धन्यवाद देखिये मैं जनपद मेनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मेरे गाँव का नाम खरपड़ी है और शिक्षा मेरी मैं तो शहर के ही एक बहुत बढ़िया अच्छा कॉलेज था उस जमाने में क्रिशियन का कॉलेज वहाँ हुई उसके बाद बीए मैंने किया कानपुर से और वर्तमान में मैं अध्यापक हूँ मेरे परिवार में पिताजी हैं पत्नी है, और तीन बच्चे हैं एक बेटा दो बेटी है। भाई हैं एक मुझसे बड़ा एक भाई छोटा दोनों इंडियन नेवी से रिटायर हैं धर्मिंदर सिंह जी के बारे में हमने जाना कि उनके तीन बच्चे हैं पिताजी हैं और दो भाई साहब हैं जो आर्मी में ही सेवा देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक बात पूछना चाहूंगा धर्मिंदर सिंह जी आप धर्म नाम से जो कविताएं पाठ करते हैं या गीत या मुक्तक सुनाते हैं लोगों का मनोरंजन करते हैं तो सबसे पहला जो कविता है मंच पर आपने बड़े मंच पर कब सुनाई थी और किस भाव से आप उसमें उतरे थे जी ये दो की बात है सबसे पहला एक कवि सम्मेलन हुआ था तो उसमें लोगों को जो मालूम पड़ा कि मैं कविता करता, करता हूँ तो उन्होंने मुझे उसमें बुलाया कविता करने के लिए तो पहली कविता मैंने कविता पर ही कविता एक लिखी थी और वो सुनाई थी और मुझे बहुत तालियां मिली थी तो उसके तो चल तुशाने आपको सुना रहा हूँ आप लीजिए आपके मन को छूले जब कविता कोई आपके मन को छूले जब कविता कोई तालियां दे दे तक कुछ बजा दीजिए तालियां दे दे दो लाइन और इसी में दे रहा हूँ कि नशा कविता का दो गुना है तभी नशा कविता का है तभी थोड़ा ताली का मिला थोड़ा ताली मिला दीजिए काली का दी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धर्मिंद्र सिंह जी बहुत ही प्यारी सी कविता आपने पहले जो पहली कविता आपकी जो मंच पर पढ़ा था और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है और हमें भी बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और सीधे मैं आप सभी को ले चलता हूँ मनोज चौहान जी के पास जो ओजस्वी कवि है आइए उनसे बात करते हैं उनकी दिल की बातें सुनते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ वो सारी बातें हम सुनेंगे मनोज चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संसार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद भैया और मैं अपने सभी मधुबन चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, माँ शारदे को प्रणाम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से निवास करता हूं। एक छोटे से गांव अशोकपुर में मेरा जन्म हुआ पोस्ट ऑफिस सोनई थाना कुराबली, तहसील मैनपुरी वहीं से मैं निवास करता हूं। और पिताजी टीचर हैं एक छोटा बेटा है घर में दादी हैं एक छोटी सी फैमिली और मैं अकेला दो बहनें मनोज जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं मैं भी अध्यापन करता हूं हूँ एक सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज में टीचर हूँ और संस्कृत और हिंदी का अध्यापक हूँ एम पीएचडी मेरी शिक्षा है जो कि आगरा विश्वविद्यालय कैंपस से मैंने प्राप्त की है जी एक और बात बताइए कि जब बच्चे आप पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मस्ती करने वाले जो पीछे बैठते हैं बच्चे उनको देखकर आपको भी गुस्सा तो आता ही होगा तो क्या करते हैं जैसे बच्चे आपकी सुनते ही नहीं तो उस समय आप क्या करते हैं? वैसे भैया मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि बच्चे <laughs> मेरी ना सुने क्योंकि सब में मेरे यहाँ सब डिग्री कॉलेज में समझदार बच्चे आते हैं और जो उद्ड प्रवृत्ति के हैं भी दो चार तो वो मुझसे बड़े प्रसन्न रहते हैं मैं कविता सुना देता हूँ और और जब कभी बच्चे उनका मन होता है कि सर आज मुझे नहीं पढ़ना है थोड़ा कविता सुनाए तो मेरी विधा ओज है तो कभी ओज में भी सुन लेते हैं और ज़्यादातर बच्चे आज के यंग ब्लड ओज ही सुनना पसंद करते हैं और फिर तो अगर श्रृंगार सुनना है तो श्रृंगार आजकल श्रृंगार के भी बड़े शौकीन होते हैं तो मैं उनकी दिशा को थोड़ा मोड़ देता हूँ फिर कहते हैं कि सर थोड़ा श्रृंगार सुना दो तो वैसे मैं श्रृंगार बहुत कम लिखता हूँ लेकिन अब उन बच्चों को भाई गाइड करना है तो थोड़ा बहुत तो चलता है <laughs> बच्चों के बीच में आप जब रहते हैं तो बच्चों की जो मनोस्थिति या उनका जो भाव है वो बदलने के लिए आप सबसे कौन सी कविताएं सुनाते हैं मैं बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं देश से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको मैं उनके बीच रखता हूं जैसे मैंने एक कविता लिखी थी किसान पर तो उस समय किसान की बड़ी समस्या चल रही थी वो केजरीवाल का एक दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें केजरीवाल जी की सभा हो रही थी पीछे किसान ने फांसी लगा ली थी तो उस समय मैंने एक किसान पर ये कविता लिखी थी तो मैं आप आदेश कर रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ उसको और जो किसान है भारतीय किसान है वो हमेशा समस्याओं से जूझता है देखिए रात दिन श्रम करे फिर भी ना लाभ मिले लगे अन्य देवता को रात दिन रोना है रात दिन श्रम करे फिर भी ना लाभ मिले लगे अन्न देवता को उम्र भर रोना है भी मारे, इसे मार रही, पता नहीं बेचारे को आज बन बैठा बोना है जिंदगी कटेगी कैसे पेट भी भरेगा कैसे हार मान किया आज पेड़ को बिछोना है जिंदगी कटेगी कैसे पेट ये भरेगा कैसे हार किया आज पेड़ को बिछाना है इस तरीके से मैंने किसानों की समस्या को रखा था और मैं अक्सर अपने बच्चों को जगाने के लिए आ, मैं हमेशा एक मैंने इस तरीके से भी लिखा है शेखर सुभाष जैसा बन जाए हर कोई भगत सिंह जैसा बलिदान होना चाहिए शेखर सुभाष जैसा बन जाए हर कोई भगत सिंह जैसा बलिदान होना चाहिए वन वन घूम रोटी घास की भी खानी पड़े किंतु राणा जैसा स्वाभिमान होना चाहिए जोड़ी गई पूंजी सदा देश हित बार कर भामा शाह जैसा भी महान होना चाहिए भारती के मान पर प्रेम से जो मिट जाए ऐसा मेरे देश का जवान जवान होना होना चाहिए चाहिए भारती के मान पर प्रेम से जो मिट जाए ऐसा मेरे देश का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मनोज चौहान जी बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई और अपने बारे में बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी कवियों के बारे में कवि की जो परिचय है वो आपको मिल रहा है और साथ साथ कविताओं का भी लुफ्त उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही आनंद आपके चेहरे पे खुशी आ रही होगी और आपकी चेहरे की खुशी यूं ही बढ़ती रहे हैं। इसके लिए अभी अभिनत एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए फिर से मैं बहुत ही अच्छे कवियों को आपके साथ जोड़ना चाहूंगा आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर संस्कार के बढ़ते चरण सुनते रहो मुस्कुराते रहो वा तेरे मुंह बिच खंड पावा आजा परदेसी पर के तेरी मेरी एक जिंदी छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रास्ते पे अखिया रास्ता देखे बिछड़े मी का सी केरी के मेरी एक जिंदगी सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में हमने दो दिग्गज कवियों को सुना धर्मिंदर सिंह जी को और मनोज चौहान जी को और अभी और भी तूफानी जो कवि है हम उनसे मुलाकात करेंगे अभिषेक अनंत जी से जी हाँ बहुत ही प्यारे से गीतकार हैं और बहुत ही दिल की बातें लिखते हैं तो आइए अभिषेक अनंत जी को सुनेंगे आप सभी की तरफ से अभिषेक अनंत जी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद धन्यवाद अभिषेक अनंत जी बताइए कि आप अभिषेक के साथ अनंत नाम क्यों लगाते हैं दरअसल मैं बताऊँ जब शुरुआत मैंने पोइट्री की, की थी तो हाईस्कूल के बाद से मुझे ये कविता लिखने का थोड़ा सा शौक हुआ और वहाँ से मैंने कविता लिखना स्टार्ट कर दिया लेकिन पढ़ाई पर भी मेरा ध्यान था और मैंने अपनी ट्वेल्थ क्लास तक आते आते मैं कविताओं में कुछ अपना हाथ पैर चलाने लगा था <laughs> और उसके बाद जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद एक बधाई के कवि हैं तो उन्होंने सीनियर कवि हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे टाइटल दिया उन्होंने मेरी पहली बार जब कविता सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो कविताओं की संभावनाएं हैं वो अनंत हैं आपके अंदर जो भाव हैं गीत के वो अनंत हैं तो इसलिए ये टाइटल आपको सूट करता है और मैंने उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया बस <laughs> इतनी सी कहानी है मेरे नाम की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनंत शब्द क्यों लगा रहे हैं आप और अनंत शब्द से कविता पाठ करते हैं तो इसके पीछे का रहस्य हमें पता चला बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अनंत शब्द के पीछे का जो स्टोरी है आज उनको सुनने को मिला चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो कविता पाठ आपने किया था मंच पर उसके बारे में बताइए अगर देखा जाए तो आ, मेरी जो हार्दिक इच्छा थी वो ये थी कि मेरी जो पोइट्री है वो मैं लाइम में तब लाऊ जब मैं कुछ बन भी जाऊँ मैं चाहता था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं उसके पश्चात मैं कविता के क्षेत्र में आना चाहता था तो मैं लिखता रहा अपनी डायरियाँ भरता रहा <laughs> लेकिन मंच से मैंने जुड़ाव 2010 में स्टार्ट किया और एक बधाई के कवि हुआ करते हैं राधेश श्री राधेश्याम रसिंदु जी उनके घर पर एक गोष्ठी रखी गई थी नए वर्ष की संध्या पर पूर्व संध्या पर तो वहाँ पर मैंने एक पंक्ति दी थी कि आशाओं के भित्ति चित्र में नूतन रंग भरना होगा आशाओं के भित्ति चित्र में नूतन रंग भरना होगा और कुछ ऐसा संयोग रहा कि अगले दिन का न्यूज़पेपर में जब मैं उठा तो पापा जी ने मुझे उठाया और बोले बेटा देखो तुम्हारी हेडलाइन बनी हुई है तो वो मेरा जीवन का पहला अनुभव था मंच से जुड़ने का और उससे थोड़ा हौसला मिला उसके बाद पहला जो मंच मुझे मिला वो जलालाबाद में इसकी भी एक अच्छी सी कहानी है बड़ी फनी स्टोरी है बधाई में कवि हुआ करते तो उनकी एक बुक जो है पब्लिश हुई थी तो उनको अपनी बुक जलाबाद पहुंचानी थी जलाबाद शाहजहाँपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर उन्हें अपनी बुक्स पहुंचानी थी तो वहाँ पर एक कार्यक्रम भी था वो चाहते थे कि उस कवि सम्मेलन में जो कवि लोग आए हैं वहाँ तक अच्छी तरह से वो किताबें एक हाँ सिक्योरिटी के साथ में पहुँच भी जाए अच्छी तरीके से तो उन्हें मैं दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि अभिषेक ये काम कर सकते हो वहाँ पे कभी सम्मेलन चल रहा होगा मैंने बोल दिया वो लोग तुम्हें तुमसे कविता भी पढ़वाएंगे तो मैं चूंकि नया था मुझे बड़ा शौक था मैंने कहा चलो इसी वाले कभी सम्मेलन मिल रहा है तो मैं उनकी बुक्स लेके चल दिया जलाबाद पहुँचा और वहाँ पर मैंने पहली कविता पढ़ी थी मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके साथ कोट करता हूँ कि ये पूछती है धरती गगन पूछ रहा है ये पूछती है धरती गगन पूछ रहा है गुल पूछते हैं और चमन पूछ रहा है गुमनामियों की कौन राह खोल रहा है खोल रहा है ये कौन फिजाऊ में जहर घोल रहा है ये कौन फिजाओ में जहर घोल रहा है ये कौन फिजाऊ में जहर घोल रहा है और सच मानिए कि मैं तो किताबें पहुंचाने गया था और वहाँ पर ये कविता इतनी पॉपुलर हुई कई लोगों ने मेरा नंबर लिया और बस फिर जो कुछ हूँ आज आपके सामने हूँ कवि सम्मेलन का दौर चल पड़ा अभिषेक आनंद जी एक बात जानना चाहूंगा जैसे कि हमारे मानव जीवन में सुख दुख का जो चलन है की तरह आते जाते रहता है तो आपके जीवन में ऐसा संघर्ष का जो समय बीता है या ऐसा कुछ प्रसंग आया हो तो जरूर सुनाइए बिल्कुल देखिए जहां तक मेरा मानना है संघर्ष और मानव जीवन का चोली दामन का साथ है बिना संघर्ष के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और संघर्ष जो हम लोग करते हैं वो वास्तव में हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं लगातार दिखाई भी देते हैं हम उनको देखते रहते हैं और अ, मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आई चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो या चाहे वो मेरे अ, कह, कहना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में हो या एक नवयुवक के जीवन में अगर उसकी कुछ अ, अ, ऐसी चीज़ें जिनको वो किसी को चाहता है और ऐसी परिस्थितियाँ भी आई और ऐसी परिस्थितियाँ ही एक सामान्य से व्यक्ति को कवि बना दिया करती हैं तो मेरी एक पंक्ति है गीत में वो आती भी है कि गीतों में गीतों में प्रतिध्वनित हुआ ये थोड़ा गीतों में प्रतिध्वनित हुआ ये ज़्यादा खोया थोड़ा पाया जीवन संघर्षों की छाया जीवन संघर्षों की छाया तो संघर्ष की छाया लगातार जीवन पर पड़ती रहती है और हम लोग बस कविता के सहारे गीत के सहारे ये गीत हमारे हौसला बन जाते हैं इन्हीं हौसले के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बस गीतकार की यही एक पूंजी होती है जिससे वो हिम्मत लेता है बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र या फिर हमारे नौजवान आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको भी हौसला मिल रहा होगा कि कहीं ऐसे संघर्ष का मोड आपके पास आया हो तो जरूर कवियों की कविताओं को जरूर आप याद कर लेना शायद आपको रास्ता मिल जाए शायद आपका जो तनाव है वो कम हो जाए शायद आपके संघर्ष में जीने की एक नई किरण मिल जाए बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा आपसे एक बहुत ही सुंदर जो काव्य पाठ की चार लाइने जो आपको बहुत प्रेरणा देते हो या आपको गाने में मजा आता हो उन चार लाइनों को जरूर सुनाइए मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं हूँ दरिया मेरी रवानी से मैं हूँ दरिया मेरी रवानी से जले सागर मेरी कहानी से क्यों इतना कसूर है मेरा क्यों इतना कसूर है मेरा प्यास बुझती है मेरे पानी से प्यास बुझती है मेरे पानी से और मैं इसी के साथ अपने युवा दोस्तों को ये संदेश भी देना चाहूंगा कि वो जीवन में हताशा ना पालें आशा का दामन पकड़े और हो सके तो कविता का दामन भी पकड़ें कुछ लिखें और अपने मन की बात को कागज पर उतारें जीवन तनाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुझे लगता है कि वक्त अगर मेरे पास होता तो मैं उसको बढ़ा देता और आपकी कविताओं को और सुनता चलिए आगे बढ़ते हुए और हमारे साथ निर्मल सक्सेना जी हैं जिनको हमने बहुत पहले भी सुना था आज भी सुनने का मौका है लेकिन आज हम उनसे बातें करेंगे निर्मल सक्सेना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए जी मैं उत्तर प्रदेश के एक जनपद कासगंज से आया हूँ मेरे पैदा होने के बाद ये जनपद कट गया मूल रूप से मैं जनपद एटा का रहने वाला हूँ और एटा जनपद के विषय में जाना यह जाता है कि एटा का बड़ा लपेटा यहाँ बाप बचे ना बेटा दोस्तों वहाँ से छोड़ मैं कासगंज आ गया और आज कासगंज जनपद में निवास करता हूँ मेरे पिता लाला शारदा सन सक्सेना जी बड़े हंसी मिजाक के खुश आदमी थे उनकी छाया भी मेरे ऊपर है इसीलिए शायद हाँस का बना और मैं ये भी समझता हूँ कि जो मेरे पिताजी ने परिवार नियोजन की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए 11 संतानें उत्पन्न की और उसमें आठवें नंबर पे मैं था तो शायद उनकी ये मेहनत का परिणाम था कि उनके घर में एक हाथ्य कभी पैदा हो गया और दोस्तों जब मैं पैदा हुआ था वो ग्रहण की रात थी तो मैं ये समझता हूँ कि एक हाथ्य कभी लगता है घर के ऊपर ग्रहण के रूप में ही आया मैं बड़ा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरी माता रामकिशोरी किशोरी सक्सेना वो भजन लिखती थी और बहुत सुंदर भजन लिखती थी तो संभवतः कहते ये भी हैं लोग कि कविता तुम्हारे अंदर माँ की तरफ से आई और हंसी मजाक और खुश मिजाजी पिता की तरफ से आई और दोनों का इनका संयोग मिलने के बाद मेरे गीत गज़ल मुक्तक के साथ में हास्य व्यंग मेरे मंचों पे भी चलने लगे और खूब मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ दोस्तों पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई बेरोजगारी से आज भी झगड़ता रहता हूं जैसा भी यह गुजार चलता है लेकिन हंसी मजाक के दौर मेरी इस थकान को दूर करते रहते हैं निर्मल सक्सेना को आप सुनकर हंस रहे होंगे और खुशी हो रही होंगे क्योंकि हास्य कवि है अपनी पहचान भी उसी तरह से दे रहे हैं तो चलिए एक और बात मेरे मन में एक थोड़ा सा मलल है कि हाथ कमी होने के बाद सदा हंसते रहते मुस्कुराते रहते क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे दुख की घटनाएं जैसे आम लोगों के पास आती हैं कोई ऐसी घड़ी पे आपके आंखों में भी आंसू आए थे तो किस लिए आए थे बताइए जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने और एक मेरे समय ऐसा भी आया कि मैंने छह वर्ष तक लगातार कविता पाठ नहीं किया केवल कविता लेखन किया मैं बहुत मेहनत करता था बहुत ज़्यादा मेहनत करता था जिस कारण मुझे टीबी हो गई थी और टीबी होने के बाद भी मैं मेहनत करता रहा और वो केस मेरा एमडीआर हो गया था और मेरे लेफ़्ट साइड के लंग्स में ढाई इंच के डायमीटर में होल हो गया था और मेरे मुंह से ब्लीडिंग हो गई थी मेरी पत्नी मधु ने मेरा बड़ा साथ दिया उन्होंने मेरी जगह काम करना शुरू किया तब तक सारे घर के लोग अलग अलग हो चुके थे मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एकमात्र अकेला रहता था और वो जीवन के क्षण अविस्मरणीय हैं और मैं चाहता हूँ भूल जाऊँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ तब मैंने एक कविता भी हुई थी मेरी कि चलो बीत गई शाम सुखों की और कहाँ तक रोके रखता मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जीवित बचूंगा चलो बीत गई शाम सुखों की और कहाँ तक रोके रखता अब दुख आने वाले निर्मल झूमो नाचो धूम मचाओ कभी खुशामद कभी निवेदन और कभी रो रो के रोका क्षण भंगुर सुख तेरी खातिर कब कब ना ईमान को बेचा रूठ गए तुम छूट गए हम व्यवधानों ने किया किनारा अब दुख आने वाले निर्मल झूमो नाचो धूम मचाओ ऐसे क्षण मैंने देखे थे निर्मल सक्सेना जी बहुत ही अच्छा लगा आपने दिल की बातें और जो घटना आपके साथ हुई उसको शेयर करते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं आपका दिल की बातें जो आपने सुनाई हैं मुझे भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है सत्य से अलग नहीं हो सकते हैं जो घटनाएं घटती हैं वो हमें कहीं ना कहीं कुछ सीख देते हैं और आपने उस घटना से भी सीख कर सीख लिया और आगे बढ़ना सीख लिया तो ये हम सभी को प्रेरणा देता है और कवि के जीवन में खास इस तरह की घटनाएँ भी एक प्रेरणा का रूप लेता है ये हमें आज आपसे सीखने को मिला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो दोस्तों आज का ये संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को आपने सुना मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ न कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला ही होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको अगर कुछ मिलता है तो देना भी सीखिए आप सिर्फ कुछ मत कीजिए एक मैसेज जरूर कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप सभी की तरफ से आप सभी सुनने वालों की तरफ से मैं फिर से एक बार निर्मल सक्सेना धर्मेंद्र सिंह जी को और अभिषेक अनंत और मनोज चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में कुछ नए कमियों के साथ मैं आपके साथ रहूंगा तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार में जीवन भरा इतने ही रंग जीवन आता जाता भरता है मांग रवि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 खजूर कहीं जंगल जले भी करों कहीं आम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जले भी करों दे कही कोई बना कोई नथुनी थुनी काता कोई बनाहार कोई नथुनी गाता अंगूरों की मिखिला बनी बेली पल को तले आकी के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए परों में जीवन भरा कंगन कनेरी के पहने हुए जमीली गुलाबों के गहने बने कंगन कनेरी के पहने हुए जमीली गुलाबों के गहने बने तुरबा की मेहंदी लगा तुरबा की मेहंदी लगा बैठी सजाए ये पाँव हथेली सम के मेले लिए रातों जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर में जीवन भरा कितने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सिंगारिए पर्वतों ने जी वही हरबतों ने भला अरबतों में